श्री श्रीरामकृष्णकथा अष्ट परिच्छेद बलराम बलरा सह बलराय उपदेश लक्षण सत्यवचन सर्वर्मसम कामने कांचने मंगलवार अक्टोबर मस से मासस्य दिवस है का अष्टो दिवस ऊन दवादशाद सेुक्लाशी वेलाचतवादन मित सियाप्रभु भित्तिलगोज्यलकीप दंडा बलराम मटर महोदय एक यादेन सतौ प्रणमतस्य, प्रणम्य उपवेशने कृते उपवेशी प्रभु हसन वजती कुयुज्यो भोज्यपर्व अन्नमद अगछं अन्नोपरी हस्तपात शरटपति तनाथ पाणी व्ययोज व्ययोजय सर्वेश हाष्यम श्रीरामकृष्ण सत्यम भो तत्सर्वं प्रत्येतव्यम् एतद् दृश्यतां तावद राखालः सरुजो समा ममापि पाणिपादं तिब्र दूनदं जानासि किं घटितं मया प्रातः सय्यात् उत्थानसमये राखाल आयातीति विचिन्त्य अमुकमुखं दृष्टं सर्वेषां हास्यम् अयि भोः लक्षणेक्षणं कार्यं तद्दी नरेन्द्र कस्टबाला त्र चुन का मैं चिंता किमेत पुनर्विघाटित अपर कशन आयाति त्रव्यम्लू स कार्यालय कर्मक विंशतिप्यक किन्च मिशा किंच मृषाखन अतिरिक्त विंशतिप्यनों मृषा भाषी तस्ते अ भाषे सैदे दिवन कार्यालय न गाइव एका स्थित किंजासी अयमअद यदि कस्या अग्रत मदनुग्रहार्थम क्रियते अनुग्रहा रामकृष्णेन तदा अन्यत्र वित्तिलाभ सैत् बलराम वंश परम वैष्णव वंश बलराम जनको वृद्धो जाता परमो शिखी तुलसी वैष्णव शिखिशि तुसी स्कंधरकंधर सद्वरीनामला जपन्नस्ति उत्कल प्रदेशे एते बहु भूस्वामित अस्ट किंच कोठारे श्री वृंदावने तथा अनेसुन नैकसु पदेशु श्री श्री राधाकृष्ण विग्रहसेवस्था अतिथिशाला चास्त बलराम नूतनतया सी प्रभुकथासंग तस्म विविधोपदेशन दी श्रीरामकृष्ण तद्दिने अमुक सृत यहांकर कथम ईश्वर साक्षात्कार नवती कामीकाचनौर अंत्यवस्थाया स्थित किंचम्क्ष तद्दिने कथम तद्गो व्याजरे यु सीपे कसन परमहंस पिता चम कुक्ट पाक प्रस्तू प्र बलराम मात्री य मत सूपो मतृप्रसदूत मात्री प्रसाद पारिया मातृप्रद्दी न पारे परुंचिस्पे अेत हाष्यम पूर्वकर्धम देशयात्रा नकुटाचार्य गश्रवण अस्त किदृगोहमी ब्रूहि अवती वर्धम प्रदेश तद्देश अहंगोयानासीन अस्वसरे झंझावरसम किंच कतचि जना सम सम जना जनाचु इमें दस्य अहम तश्वरना कीर्तन कर्म प्रवृत्ता किन्तु क्वचि राम राच् क्वचि काली काली क्वचि हनुमा हनुमान की सर्विधमे वाला कीदे तद्रूहि भो श्री प्रभु कि वचनम उच्य से यदर स असंख्य भिन्नान, असंख्यसा भिन्ना धर्म संप्रद्रीण सामश्रीयो जान मृषा विवाद कुरता आपद्य श्रीरामकृष्ण बलरां प्रति कामने कांचनेहु दिना तदंतस्थितसता जायते उत्तम अस्तियते खलपु भांडम वहती, निर्वहतस्य पुरीशभा वहतिरतर निर्वहत घृणाबोधोदीपैती ईश्वरनाम गुणकीर्तन पशीलना क्रमशो भक्ति भवती, मास्टर महाशय प्रति तपलाय तपयाल घृणा ह्री भित सो तदेशे सम्यकीर्तन गमती मृदंगसिचीर नकुडा कीर्तन किम गेतोहर देव की युष्माकसेवास्थरा आम महोदय तत्र कुंजमस्तम सुंदर सेवा प्रचल कृष्ण अहम बृंदावनम आगछं निधुवनम उत्तम पदम